देशेंग देशेंग देशेंग। असल में कुंड में डूबना जो है वो ना तो उतरना है ना वो चढ़ना है कुंड में डूबने में तो ये दोनों बातें ही नहीं वो उतरना चढ़ना नहीं है मिट जाना है समाप्त हो जाना है बूंद जब सागर में गिरती ना तो उतरती ना चढ़ती हां बूंद जब सूरज की किरणों में सूखती है तब चढ़ती आकाश की तरफ और जब बादल में ठंडक पाके गिरती है जमीन की तरफ तब उतरती लेकिन जब सागर में जाती है तो फिर उतरना चढ़ना नहीं डूबना है मिटना है मरना है तो ये जो उतरने चढ़ने की जो बात है अवरोहन की अवतरण की ये बहुत दूसरे अर्थों में है ये इस अर्थ में है कि कुंड से जिस शक्ति को हम उठाते हैं इसे बहुत बार वापस कुंड में भी भेज देना पड़ता है शक्ति को हम उठाते भी हैं इसे हमें वापस भी भेज देना पड़ता है बहुत बार कई कारण हो सकते हैं सबसे बड़ा कारण तो यह होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जितनी शक्ति के लिए तुम तैयार नहीं होते उतनी शक्ति जग है उसे वापिस लौटाना पड़ता है अन्यथा खतरे हो सकते कुछ शक्ति जितनी तुम्हें जितनी तुम झेल सको हमारे झेलने की भी क्षमताएं हैं ना हमारे झेलने की भी क्षमताएं सुख झेलने की भी क्षमता है दुख झेलने की भी क्षमता है शक्ति झेलने की भी क्षमता है अगर हमारी क्षमता से बहुत बड़ा आघात हमारे ऊपर हो जाए तो हमारा जो संस्थान है व्यक्तित्व का वो टूट सकता है वो हितकर नहीं होगा इसलिए बहुत बार ऐसी शक्ति उठाती जिसको वापस भेज देना पड़ता है लेकिन जिस प्रयोग की मैं बात कर रहा हूं उस प्रयोग में इसकी कोई जरूरत कभी नहीं पड़ेगी ये प्रयोग पर निर्भर बात है ऐसे प्रयोग हैं जो तुम्हारे भीतर आकस्मिक रूप से जिनको सदन एनलाइटनमेंट के जिनको प्रयोग कहते हैं जो तात्कालिक इंस्टेंट शक्ति को जगा सकते हैं ऐसे प्रयोग में सदा खतरा है क्योंकि शक्ति इतनी आ सकती है जितनी कि तुम तैयार हाथ न तो वोल्टेज जितना हो सकता है कि तुम्हारा बल्ब बुझ जाए फ्यूज हो जाए तुम्हारा पंखा जल जाए तुम्हारी मोटर में आग लग जाए जिस प्रयोग की मैं बात कर रहा हूं वो प्रयोग तुम्हारे भीतर पहले पात्रता पैदा करता है पहले शक्ति को नहीं जगाता पहले उनको तो बहुत दबी आया जब उस नहर में शांतल तैयारी का कोई भी पता नहीं कोई तैयारी उनका बड़ी तैयारी का संभव था पृथ्वी पर पहले किसी आदमी के साथ नहीं की गई तैयारियां तो बहुत लोगों ने की लेकिन अपने साथ की ये पहली दफ़ा कुछ दूसरे लोगों ने उनके साथ तैयारी की बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि दूसरे बहुत गहरे में दूसरे नहीं है इधर से जो हमें दूसरे दिखाई पड़ रहे हैं वो इतने दूसरे नहीं है तैयारी दूसरों ने की और किसी एक बहुत बड़ी घटना के लिए की थी वो घटना भी चूक गई वो घटना थी किसी और बड़ी आत्मा को प्रवेश कराने के लिए मूर्ति को तो सिर्फ एक व्हीकल की तरह उपयोग करना था इसलिए उन्हें तैयार किया था इसलिए नहर खोदी थी इसलिए शक्ति की ऊर्जा को जगाया था लेकिन यह प्रारंभिक काम था मूर्ति जो थे वो खुद लक्ष्य नहीं थे उसमें एक बड़े लक्ष्य के लिए साधन की तरह प्रयोग करना था किसी और आत्मा को उनके भीतर जगह देने की बात वो नहीं हो सका वो नहीं हो सका इसलिए ही जब पानी आ गया तो कृष्ण मूर्ति ने साधन बनने से इनकार कर किसी और के लिए साधन बनने से इंकार कर डर, डर सदा है इसलिए इसका प्रयोग नहीं किया गया था इसका डर सदा है क्योंकि जब व्यक्ति उस हालत में आ जाए जबकि वो खुद ही साधन बन सके तो वो दूसरे के लिए क्यों साधन बनेगा वो इंकार कर दे वक्त पर यानी मैं तुम्हें अपने मकान का चाबी दू इसलिए कि कल कोई मेहमान आ रहा है उसके लिए तुम मकान तैयार करके रखना लेकिन जब मैं चाबी तुम्हें दे के जाऊ और तुम मालिक हो जाओ तो कल जब मेहमान आने की बात हो तुम इनकार ही कर दो कि मालिक तो मैं हूं चाबी मेरे पास और ये चाबी किन्हीं और ने तैयार की थी और ये मकान भी किन्नी और ने बनाया था इसलिए न तुम्हें बनाने का पता है न तुम्हें ये चाबी कब ढाली गई कैसे ढाली गई इसका पता लेकिन इस चाबी के तुम मालिक हो और मकान तुम खोलना जानते हो बात खत्म हो गई ऐसी घटनाएं घटती है कुछ लोगों को तैयार किया जा सकता है कुछ लोग पिछले जन्मों में तैयार होकर आते हैं लेकिन ये साधारण मामला नहीं है साधारणता तो प्रत्येक को अपने को तैयार करना होता है और उचित यही है कि ऐसा प्रयोग हो जिसमें तैयारी पहले चलती हो और घटना पीछे घटती हो तुम्हारी जितनी क्षमता बनती जाती हो उतना जल आता जाता हो तुम्हारी क्षमता से ज्यादा शक्ति कभी न जग पाए ऐसे बहुत से प्रयोग थे जिनमें ऐसा हुआ इसलिए बहुत से लोग उन्मादग्रस्त होंगे पागल हो जाएंगे धर्म से बहुत बड़ा भय पैदा हो गया था इस तरह के प्रयोगों की वजह से पैदा हुआ प्रयोग दू तरह के हो सकते हैं तो कोई बहुत कठिनाई नहीं है अमेरिका में उन्होंने बिजली की जो व्यवस्था की है उसमें उन्होंने एक जो काम किया है उसके कई दफे क्या परिणाम हो सकते हैं वो मैं कहता हूं इस तरह की स्थिति भीतर भी हो सकती है उन्होंने जो व्यवस्था की है वो ये व्यवस्था की है कि ए, इस गांव को जितनी बिजली की जरूरत है उससे अगर ज्यादा कोटा इसके पास है आज और आज रात गांव में कम बिजली का उपयोग किया जा रहा है तो जितनी बिजली बचे वो दूसरे गांव की तरफ ऑटोमेटिकली प्रवाहित हो जाए यानी इस गांव के पास कुछ भी अतिरिक्त बिजली न पड़ी रह जाएगा वो दूसरे गांव के गांव आ जाए आज एक फैक्ट्री बंद है जो कल शाम तक चल रही थी आज बंद उसकी हड़ताल हो गई थी तो जितनी बिजली उसको चाहिए थी वो आज इस गांव में बेकार पड़ी रहेगी जबकि दूसरे गांव में हो सकता है बिजली की जरूरत हो और एक फैक्ट्री को बिजली न दी जा सके तो पूरा ऑटोमेटिक इंतजाम किया है कि सारे जोन की बिजली पूरे वक्त प्रवाहित होती रहेगी दूसरी तरफ जहां भी अतिरिक्त है वो तत्काल दूसरी तरफ धर जाएगी पिछले तीन चार वर्ष पहले कोई आठ दस बारह घंटे के लिए पूरा बिजली चलेगी अमरीका की वो इस इंतजाम में चली गई एक गांव की बिजली गई तो उल्टा प्रवाह शुरू हो गया वो जो प्रवाह अतिरिक्त बिजली को ले जाता था जब एक गांव की बिजली चलेगी तो सारी बिजली उस तरफ दौड़ी वहां पर क्यों हो गए उसकी कैपेसिटी से उस गांव की उसकी बिजली उसको मिलना चाहिए थी। तो, उस सारे तो सारे गांव संबंधित थे वो सारी बिजली उस तरफ दौड़ी वो इतने जोर से दौड़ी कि उस गांव के सारे शूज चले गए और दूसरे गांव की मुसीबत हो गई और पूरा का पूरा जितना जोन का इंसान था वो सब का सब एकदम से खत्म हो गया एक 12 घंटे के लिए बिल्कुल कोई दो साल पहले लौट गए एकदम अंधेरा हो गया जो जहां था वह अंधकार में हो गया और सब काम ठप हो गया और उस वक्त पहली तो उनको पता चला कि हम जिसलिए इंतजाम करते हैं उससे उल्टा भी हो सकता है तुम्हारा इंतजाम जो हम करते हैं वो उल्टा हुआ अगर एक एक गांव का अलग अलग इंतजाम था तो ऐसा कभी नहीं हो सकता हिन्दुस्तान में ऐसा कभी नहीं हो सकता पूरे हिन्दुस्तान की बिजली चली जाए अमरीका में हो सकता क्योंकि वो सब इंटरकनेक्टेड है पूरा का पूरा और पूरे वक्त धाराएं एक गांव से दूसरे गांव शिफ्ट होती रहेंगी तो कभी भी खतरा हो मनुष्य के भीतर भी ठीक विद्युत धारा की तरह इंजाम है और ये विद्युत धाराएं जो हैं ये अगर तुम्हारी क्षमता से ज्यादा तुम्हारी तरफ प्रवाहित हो जाएं और ऐसे इंजाम हैं जिनसे प्रवाहित हो सकते हैं यानी तुम यहां बैठे हुए हो और यहां पचास लोग बैठे हुए हैं ऐसे मेथड से कि तुम चाहो तो यहां पचास लोगों की सारी विद्युत धारा तुम्हारी तरफ प्रवाहित हो जाए ये सब पचास लोग यहां बिल्कुल ही यह फेंट हालत में हो जाएं और तुम एकदम ऊर्जा के केंद्र बन जाओ लेकिन खतरे भी हैं वो खतरे हैं क्योंकि वो इतनी ज्यादा भी हो सकती है तुम उसे न झेल पाओ और इससे उल्टा भी हो सकता है कि जिस मार्ग से विद्युत धारा तुम तक आए, उसी मार्ग से तुम्हारी भी सारी विद्युत को लेकर दूसरी तरफ बह जाए कोई इन सबके प्रयोग हुए हैं तो वो जो उतार उतरना है वो तुम्हारे भीतर अगर कभी कोई अतिरिक्त मात्रा में शक्ति तुम्हारी शक्ति ऊपर चली जाए तो उसे वापस लौटाने की विधियां हैं लेकिन जिस विधि की मैं बात कर रहा हूं उसमें उनके लिए कोई जरूरत नहीं उसमें कोई प्रयोजन ही नहीं है तुम्हारे भीतर जितनी पात्रता बनती जाएगी उतनी ही भी तुम्हारे भीतर शक्ति जगती जायेगी पहले जगह बनेगी फिर शक्ति आएगी और इसलिए कभी तुम्हारे पास ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें कुछ भी वापिस लौटाना पड़े हाँ एक दिन तुम खुद ही वापस लौटोगे वो दूसरी बात एक दिन तुम खुद ही सब जान के छलांग लगा जाओगे पुण्य में वो दूसरी बात और इन शब्दों का और अर्थों में भी प्रयोग हुआ है जैसे कि श्री अरविंद जिस अर्थ में प्रयोग करते हैं वो बहुत दूसरा है दो तरह से हम परमात्म शक्ति को सोच सकते हैं या तो अपने से ऊपर या तो अपने से ऊपर कहीं आकाश में किसी भी ऊपर के भाव में या अपने से गहरे पाताल के भाव में और जहां तक जगत की व्यवस्था का संबंध है ऊपर और नीचे शब्द बेमानी इनका कोई अर्थ नहीं ये सिर्फ हमारे सोचने की धारणाएं हम कैसा सोचते हैं इस छत को तुम तो ऊपर कह रहे हो कुछ ऊपर नहीं है हम यहां एक छेद करें और वो जाकर अमरीका में निकल जाएगा छेद जमीन में और वहां से अगर कोई झांक के देखे तो ये छत हमारे नीचे मालूम पड़ेगी हमारे सिर के नीचे उस छेद से झांकने पर हम उल्टे मालूम पड़ेंगे सब शीर्षासन करते हुए और ये छत हमारे सिर के नीचे मालूम पड़ेगी अभी भी वही है वो हम कहां से देखते हैं इस पर सब निर्भर करता है जैसे हमारा पूरब पश्चिम सब झूठा है क्या पूरब क्या पश्चिम और पूरब चलते जाओ चलते जाओ तो पश्चिम पहुंच जाओगे पश्चिम चलते जाओ चलते जाओ तो पूरब पहुंच जाओगे जिस पश्चिम में चलते चलते पूरब पहुंच जाते हैं उसको पश्चिम कहने का क्या मतलब <laughs> <sk kalo> <reviewing> कोई मतलब नहीं है रिलेटिव है रिलेटिव का मतलब है कि बेमानी उसका मतलब कोई मतलब नहीं है उसका हमारी काम चलाऊ सीमा रेखा है कि ये राहपूरब ये रा तो हम कैसे हिसाब बांटेंगे लेकिन कहा पूरब है किस जगह से शुरू होता है कलकत्ते से? रंगून से टोकियो तो से कहा से पूरब शुरू होता है पश्चिम कहां से शुरू होता है और कहा खत्म होता है न कहीं शुरू होता न कहीं खत्म होता है वो काम चलाओ ख्याल है जिनसे हमें सुविधा बनती है कि हम एक दूसरे को बांट लेते हैं कैसे ही ऊपर नीचे दूसरे डायमेंशन में काम चलाऊ पूरा पश्चिम ओरिजेंटल काम चलाऊ बातें हैं ऊपर नीचे वर्टिकल काम चलाऊ बातें ना कुछ ऊपर है ना कुछ नीचे क्योंकि जगत की कोई छत नहीं है और इस जगत का कोई बॉटम नहीं है इसलिए ऊपर नीचे की सब बातें बेमानी लेकिन हमारी ये काम चलाऊ धारणाए हमारे धर्म की धारणाओं में भी घुस जाती है तो कुछ लोग ईश्वर को अनुभव करते हैं अब ऊपर तो जब शक्ति उतरेगी तो उतरेगी डिफेंड करेगी हम तक आएगी कुछ लोग अनुभव करते हैं ईश्वर को नीचे रूट्स तो जब शक्ति आएगी तो चढ़ेगी उठेगी हम तक आएगी लेकिन कोई मतलब नहीं कहां हम रखते हैं ईश्वर को ये सिर्फ काम चलाऊ बात है लेकिन इस काम चलाऊ बात में भी अगर चुनाव करना हो तो मैं मानता हूं बजाय उतरने के उठना ही ज्यादा सहयोगी होगा बजाय उतरने के शक्ति का तुम्हारे भीतर से उठना ही ज्यादा सहयोगी होगा उसके कारण क्योंकि जब शक्ति की उठने की धारणा तुम पकड़ोगे तो उठाने का सवाल उठेगा तब तुम्हें कुछ करना पड़ेगा और जब उतरने की बात है तो सिर्फ प्रार्थना रह जाएगी और तुम कुछ भी कर नहीं सकोगे जब ऊपर से नीचे आना है तब हाथ हाथ के प्रार्थना कर सकते हैं इसलिए दो तरह के धर्म दुनिया में बने ध्यान करने वाले और प्रार्थना करने वाले प्रार्थना करने वाले वो धर्म हैं जिन्होंने ईश्वर को ऊपर अनुभव किया कहीं अब हम कर भी क्या सकते हैं उसको ला तो सकते नहीं क्योंकि अगर लाएं तो ऊपर हमको जाना पड़े और उतने ऊपर हम जाएंगे कैसे उतने ऊपर जाएंगे तो परमात्मा ही हो जाएंगे हम वाम जा नहीं सकते जाम खड़े वाम खड़े रहेंगे हम चिल्ला के प्रार्थना कर सकते हैं इसे परमात्मा उधर लेकिन जिन धर्मों ने और जिन धारणाओं ने इस तरह सोचा कि उठाना है नीचे से कहीं हमारी ही जड़ों में सोया हुआ है कुछ और हम ही कुछ करेंगे तो उठेगा तो वो प्रार्थना के धर्म न बन के फिर ध्यान के धर्म बने तो मेडिटेशन और प्रेयर में इस ऊपर नीचे की धारणा का फर्क है प्रार्थना करने वाला धर्म ईश्वर को ऊपर मानता है ध्यान करने वाला धर्म ईश्वर को जड़ों में मानता है वहां से उसको उठाता है और ध्यान रहे प्रार्थना करने वाले धर्म धीरे धीरे हारते जा रहे हैं खत्म होते है। जा रहे हैं, उनका कोई भविष्य नहीं उनका कोई भविष्य नहीं ध्यान करने वाली धर्म की संभावना रोज प्रगाढ़ होती जा रही उसका बहुत भविष्य तो मैं पसंद करूंगा कि हम समझें कि नीचे से ऊपर इसके और भी अर्थ होंगे धारणा तो सापेक्ष है इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है किसी को ऊपर मानना हो तो मुझे कोई अड़चन नहीं आती लेकिन मैं मानता हूं कि आपको अड़चन आएगी काम करने में जैसे मैंने कहा कि अगर हम पूरब चलते जाएं तो पश्चिम पहुंच जाते हैं फिर भी हमें पश्चिम जाना हो तो हम पूरब की तरफ नहीं चलते हम पश्चिम की तरफ ही चलते हैं धारणा बेमानी है लेकिन फिर भी हमें पश्चिम जाना था पश्चिम की तरफ चलना शुरू करते हैं पूरब की, हालांकि पूरब की तरफ चलें तो चलते चलते पश्चिम पहुंच जाएंगे लेकिन उनहा हाथ का लंबा रास्ता हो जाए मेरा मतलब सुनो ना तुम तो साधक के लिए और भक्त के लिए फर्क पड़ेगा भक्त ऊपर मानेगा कि हाथ जोड़कर प्रतीक्षा करेगा साधक नीचे मानेगा इसलिए कमर कसके जगाने की कोशिश करेगा और भी अर्थ हैं जो ख्याल में आ जाने चाहिए असल में जब हम नीचे मानते हैं परमात्मा को तो हमारी जिनको हम निम्न वृत्तियां कहते हैं उनमें भी वो मौजूद हो जाता है इसलिए हमारे चित में कुछ निम्न नहीं रह जाता क्योंकि जब परमात्मा ही नीचे है तो जिसको हम निम्नतम कहते हैं वहां भी वो मौजूद है और वहां से भी जगेगा अगर सेक्स से है तो वहां से भी जगेगा यानी ऐसी कोई जगह ही नहीं हो सकती जहां वो ना हो नीचे से नीचे, नीचे से नीचे नीचे से नीचे नरक में भी कहीं अगर कुछ है कोई तो वहां भी वो मौजूद है लेकिन जैसे हम उसे ऊपर मानते हैं तो कंडेमनेशन शुरू हो जाता है कि जो नीचे है वो कंडेम्ड हो जाता है उसकी निंदा शुरू हो जाती है क्योंकि वहां परमात्मा नहीं है वहां परमात्मा नहीं और अनजाने स्वयं की भी हीनता शुरू हो जाती कि हम नीचे हैं और वो ऊपर है तो उसके घातक परिणाम है मनोवैज्ञानिक घातक परिणाम है और फिर जितनी शक्ति से खड़े होना हो उतना उचित है कि शक्ति नीचे से आए क्योंकि तुम्हारे पैरों को मजबूत करेगी शक्ति ऊपर से आए तो तुम्हारे सिर को स्पष्ट करेगी और तुम्हारी जड़ों तक जाना चाहिए मांगता। और जब ऊपर से आएगी तो तुम्हें हमेशा विजाती और फॉरेन मालूम पड़ेगी इसलिए जिन लोगों ने प्रार्थना की वो कभी नहीं मान पाते कि भगवान और हम एक हैं वो कभी नहीं मान पाते मुसलमानों का निरंतर इस सख्त विरोध रहा कि कोई कहे कि मैं भगवान क्योंकि कहां वो ऊपर और कहां हम नीचे इसलिए वो मंसूर को गला काट देंगे सरमत को मार डालेंगे क्योंकि वो ये सबसे बड़ा कुफर एक ही है उनकी नजर में ना कि तुम कह रहे हो कि हम भगवान इससे बड़ा कुफ्र नहीं हो सकता क्योंकि कहां वो ऊपर और कहा तुम नीचे जमीन पर सड़क कीड़े मकोड़े और कहा वो परम तो उसके साथ अपनी आइडेंटिटी नहीं जोड़ सकते तो उसका कारण था क्योंकि जब हम उसे ऊपर मानेंगे और अपने को नीचे मानेंगे तो हम दो हो जाएंगे तत्काल इसलिए सूफी कभी पसंद नहीं पड़ सके इस्लाम को क्योंकि सूफी दावा कर रहे हैं इस बात का कि हम और वो एक लेकिन हम और वो एक तभी हो सकते हैं जब वो नीचे से आता हो क्योंकि हम नीचे हैं जब वो जमीन से आता हो आकाश से नहीं तभी हम और वो एक हो जैसे हम परमात्मा को ऊपर रखेंगे पृथ्वी का जीवन निंदित हो जाए पाप हो जाए और जन्म लेना पाप का फल हो जाए जैसे हम उसे नीचे रखेंगे वैसे पृथ्वी का जीवन एक आनंद हो जाए वो पाप का फल नहीं वो परमात्मा की अनुकंपा हो जाए और प्रत्येक चीज चाहे वो कितनी ही अंधेरी हो उसमें भी उसकी प्रकाश की किरण मौजूद अनुभव होगी और कैसा ही बुरा से बुरा आदमी हो कितना ही शैतान हो फिर भी उसके अंतरतम कोर पर वो मौजूद रहेगा इसलिए मैं पसंद करूंगा कि हम उसे नीचे से ऊपर की तरफ उठ न माने फर्क नहीं फर्क नहीं है धारणाओं में जो जानता है उसके लिए कोई फर्क नहीं वो कहेगा ऊपर नीचे दोनों बेकार की बातें लेकिन जब हम नहीं जानते हैं और यात्रा करनी है तो उचित होगा कि हम वही माने जिससे यात्रा आसान हो तो इसलिए मेरे मन में तो साधक के लिए उचित यही है कि वो समझे कि नीचे से शक्ति उठेगी और ऊपर की तरफ जाएगी ऊपर की तरफ यात्रा है इसलिए जिन्होंने ऊपर की तरफ की यात्रा को स्वीकार किया उन्होंने अग्नि को प्रतीक माना क्योंकि वो निरंतर ऊपर की तरफ जा रहे हैं दिया है आग है वो निरंतर ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो उन्होंने इसको प्रतीक माना परमात्मा का इसलिए अग्नि जो है वो बहुत गहनतम मन में हमारे परमात्मा का प्रतीक बन गई उसका कुल कारण इतना था कि कुछ भी करो वो ऊपर की तरफ ही जाती और जितना ऊपर बढ़ती है उतनी थोड़ी देर में खो जाती थोड़ी दूर तक दिखाई पड़ती है फिर अदृश्य हो जाती ऐसा ही साधक भी ऊपर की तरफ जाएगा थोड़ी देर तक दिखाई पड़ेगा और अदृश्य मैं आरोह अवतरण नहीं उस पर जोर देना पसंद हूँ बस एक और पूछ लो बस फिर उठे जिले उपजाता जल्द उपजाता शरीर ही फिर पूछना तुम तो उनकी बात बोलो हां बोलो हाँ एक बहुत स्टो नारगर में आपने कहा था तीव्र स्वास्थ्य प्रस्वास्थ्य और मैकॉन ही से अपने पूरी तरह से तो ध्यान के लिए तो अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है और खदान का ऊर्जाहीनता ध्यान नहीं कर सकते खदान का मतलब ऊर्जा ऊर्जाहीनता नहीं है असल में जब तुम अपने को थका डालते हो अपने से मतलब क्या है अपने से मतलब तुम्हारे वे द्वार दरवाजे तुम्हारी वे इंद्रियां जिनसे तुम्हारी ऊर जाके बहने का दैनिक क्रम है तुम्हारा जो संस्थान है तुम अभी जो हो उस तुम की बात नहीं कर रहा जो तुम हो सकते हो जो तुम हो तो जब तुम अपने को थका डालते हो तो दोहरी घटनाएं घटती हैं इधर तुम अपने को थका डालते हो तो तुम्हारी सारी इंद्रियां तुम्हारा मन तुम्हारा शरीर थक जाता है और किसी तरह की ऊर्जा को वहन करने के लिए तैयार नहीं होता इंकार कर देता है थकान में तुम किसी तरह की ऊर्जा को वहन करने की तैयारी नहीं दिखलाते तुम कहते हो मैं थका थकाउ तो एक तरफ तो ये प्रयोग तुम्हारे शरीर को तुम्हारे मन को तुम्हारी इंद्रियों को थकाता है और दूसरी तरफ तुम्हारी कुंडली पर चोट करता है वहां से ऊर्जा जगती है और यहां से तुम थकते हो ये दोनों एक सांस चलता है ना? ये एक निकॉँच चलता है इधर तुम थकते हो उधर से शक्ति जगती और उस शक्ति को वहन करने के योग्य भी तुम नहीं रहते कि तुम्हारी यहां देखना चाहे तो कहती थकाउ देखने का मन नहीं तुम्हारा मन सोचना चाहे तो मन कहता थकाऊं सोचने का मेरा मन नहीं तुम्हारे पैर चलना चाहे तो पैर कहते हैं हम थके हम, हम चल नहीं थकते तो अब अगर चलना है तो बिना पैरों की कोई यात्रा तुम्हारे भीतर करनी पड़ेगी और अगर देखना है तो बिना आंखों के देखना पड़ेगा क्योंकि तो आंख थकी है मेरा, मेरा मतलब तो तुम्हारा संस्थान तुम्हारा व्यक्तित्व तो थक जाता है तो वो इनकार करता है हमें अभी कुछ करना नहीं और शक्ति जग गई जो कुछ करना चाहती तो तत्काल वो उन दरवाजों पर चोट करेगी जो अन थके पड़े जो थके हुए नहीं जो तुम्हारे भीतर सदा वहन करने के लिए तैयार है लेकिन कभी उनको मौका नहीं मिला था कि तुम उनको भी मौका देते तुम ही खुद इतने सशक्त थे कि तुम सारी शक्ति को लगा डालते थे वो इधर शक्ति तुम्हारी ये दरवाजे इंकार करेंगे कि क्षमा करो इधर नहीं वो जो शक्ति जग रही है ये दरवाजे कहेंगे कि नहीं हमारी कोई इच्छा देखने की नहीं है तो जब देखने की आंख इंकार कर दे और मन देखने की इच्छा से इंकार कर दे तब भी जो शक्ति जग गई है देखने की उसका क्या होगा तो तुम किसी और आयाम में देखना शुरू कर दोगे वो तुम्हारा बिल्कुल नया हिस्सा होगा वही साइपिक सेंटर तुम्हारे देखने के सुनने शुरू हो जाएंगे। तुम कुछ ऐसी चीजें देखने लगोगे जो तुमने कभी नहीं देखी और ऐसी जगह से देखने लगोगे जहां से तुमने कभी नहीं देखी लेकिन उसको तो कभी मौका नहीं मिला था लेकिन उसको कभी मौका ही नहीं मिला था तुम्हारे भीतर तो उसके लिए मौका बनेगा तो थकाने का मेरा जोर इधर शरीर को थका डालना है मन को थका डालना है तुम जो हो उसको थका डालना है ताकि तुम जो अभी हो लेकिन तुम्हें पता नहीं वो सक्रिय हो सके तुम्हारे बीच और ऊर्जा जगेगी वो तो फौरन कहेगी हमें ऊर्जा जगेगी तो वो कहेगी काम जाएगी और काम तुम्हारे तत्व को देना पड़ेगा उसे वो खुद काम खोज लेगी तुम्हारे कान थके हैं तो भी वो ऊर्जा जग गई तो वो सुनना चाहे एक दो तो नाद सुने उन नादों के लिए तुम्हारे कान की कोई जरूरत नहीं तुम्हारी आंखों की कोई जरूरत नहीं ऐसा प्रकाश देखे ऐसी सुगंध आने लगी कि जिसके लिए तुम्हारी नाद की कोई जरूरत नहीं तो तुम्हारे भीतर तो सूक्ष्मतर इंद्रियां या अतिद्रिया जो भी हम नाम देना पसंद करेंगे वो सक्रिय हो जाएंगे और हमारी सब इंद्रियों के साथ एक एक अत इंद्री का जोड़ है यानी एक कान तो वह है जो बाहर से सुनता है और एक कान और है तुम्हारे भीतर जो भीतर सुनता है लेकिन उसको तो कभी मौका नहीं मिला तो जब तुम्हारा बाहर का कान थका है और ऊर्जा जग के कान के पास आगे और कान कहता है मुझे सुनना नहीं सुनने की कोई इच्छा ही नहीं तब ऊर्जा क्या करे वो तुम्हारे उस दूसरे काम को सक्रिय कर देगी जो जो सुन सकेगा जिसने कभी नहीं सुना इसलिए ऐसी चीजें तुम सुनोगे ऐसी चीजें देखोगे कि तुम किसी से कहोगे तो वो कहेगा पागल हो ऐसा कहीं होता है किसी वहन में पड़ गए होगे कोई सपना देख लिया होगा लेकिन तुम्हें तो वो इतना ही स्पष्ट मालूम पड़ेगा जितना कि बाहर की वीणा कभी मालूम नहीं पड़ी वो भीतर की वीणा इतनी स्पष्ट होगी कि तुम कहोगे हम कैसे माने अगर ये झूठ है तो फिर बाहर की वीणा का क्या होगा वो तो बिल्कुल ही झूठ हो जाएगी तो तुम्हारी इंद्रियों का थकना तुम्हारे अस्तित्व के नए द्वारों को खुलने के लिए प्रारंभिक रूप से जरूरी है एक दफा खुल जाए फिर तो कोई बात नहीं क्योंकि फिर तो तुम्हारे पास तुलना भी होती है कि अगर देखना ही है तो फिर भीतर देखो क्योंकि इतना आनंदपूर्ण है कि क्योंकि बाहर देख लेकिन अभी तुलना नहीं है तुम्हारे पास अभी तो देखना है तो बाहर ही देखना है, एक ही विकल्प है एक बार तुम्हारी भीतर की आंख भी देखने लगे तब तुम्हारे सामने विकल्प साफ है तो जब भी देखने का मन होगा तुम भीतर देखना चाहोगे क्यों मौका चूकना बाहर देखने से क्या मतलब राबिया के जीवन में उल्लेख है कि वो अपने सांझ को सूरज दर्दा और अपने अंदर झोपड़े में बैठे हसन नाम का फकीर उससे मिलने आया सूरज ढल रहा बड़ी सुंदर सांझ तो हसन उससे चिल्ला के कहता कि राबिया तू क्या कर रही भीतर बहुत सुंदर सांझ इतना सुंदर सूर्यास्त तो मैंने कभी देखा नहीं ऐसा सूर्य दोबारा देखने नहीं मिलेगा बाहर आ तो राबिया उससे कहती है कि पागल कब तक बाहर के सूर्य को देखता रहे मैं तो उससे कहती हूं तू भीतर आ क्योंकि हम उसे देख रहे हैं जिसने सूर्य को बनाया और हम ऐसे सूर्य देख रहे हैं जो अभी अन बने हैं और कभी बनेंगे तो अच्छा हो कि तू भीतर अब वह नहीं समझ पाया कि वो क्या कह रही। हैं बची और बहुत अद्भुत है दुनिया में जिन स्त्रियों ने कुछ किया है उन दो चार स्त्रियों में एक है राबिया। पर वह ऐसा नहीं समझ पाया वो उसे फिर कह रहा है देख सांझ चूकी जा रही और अब कह रहे कि पागल तू सांझ में चूक जाएगा इधर भीतर बहुत कुछ चूका जा रहा है वो बिल्कुल दो तल पे बात हो रही है क्योंकि वो दो अलग इंद्रियों की बात हो रही है लेकिन अगर दूसरी इंद्रिय का तुम्हें पता नहीं तो भीतर का कोई मतलब ही नहीं होता बाहर का ही सब मतलब होता है इस अर्थ में मैंने कहा कि वो थक जाएं तो सुबह प्रयोग में तो थकाने का ऊर्जा ही था नहीं।, नहीं बिल्कुल ऊर्जा तो जग रही है ऊर्जा तो जग रही है ऊर्जा को जगाने के लिए ही सारा काम चलता है आ, इंद्रियां थक रही इंद्रियां ऊर्जा नहीं है सिर्फ ऊर्जा के बहने के द्वार ये दरवाजा मैं नहीं हूं मैं तो और हूं इस दरवाजे से बाहर भीतर आता जाता हूं दरवाजा थक रहा है और दरवाजा कह रहा कृपा करके हमसे बाहर मच जाओ बहुत थके हुए हैं लेकिन कहां जाओगे थकाने भी? के तो भीतर पड़ेगा दरवाजा कह रहा हम बहुत थके हुए हैं और कृपा करो मत जाओ बाहर क्योंकि जाओगे तो हमें फिर काम में लगना पड़ेगा आंख कह रही है कि हम थक गए हैं अब हम अब इधर यात्रा मत करो इंद्रियां थक रही इनका थकना प्राथमिक रूप से बड़ा सही होगा अधिक है तो नहीं है शुरू में लगेगी धीरे धीरे तो तुम्हें बहुत ताजगी लगेगी जैसी ताजगी तुमने कभी नहीं जानी लेकिन शुरू में थकान लगेगी शुरू में थकान इसलिए लगेगी कि तुम्हारी आइडेंटिटी इन इंद्रियों से है इन्हीं को तुम समझते हो मैं जब इंद्रियां थकती तुम कहते मैं थक गया इससे तुम्हारी आइडेंटिटी टूटनी चाहिए ना जिस दिन ऐसा मामला है कि तुम्हारा घोड़ा थक गया तुम घोड़े पे बैठे हो लेकिन तुम सदा से समझते थे कि मैं घोड़ा हूं अब घोड़ा थक गया अब तुमने काम मरे हम थक गए वो हमारे थकने का जो मतलब है हमारी आइडेंटिटी जिससे है वही हम कहते हैं मैं घोड़ा हूं तो मैं थक गया जिस दिन तुम जानोगे कि मैं घोड़ा नहीं हूं उस दिन तुम्हारी फ्रेशनेस बहुत और तरह से आनी शुरू होगी और तब तुम जानोगे कि इंद्रियां थक गई हैं लेकिन मैं कहाँ थका बल्कि इंद्रियां चूंकि थक गई है और काम नहीं कर रही है इसलिए बहुत सी ऊर्जा जो उनसे विकीर्ण होकर व्यर्थ हो जाती थी वो तुम्हारे भीतर संदक्षित हो गई और पुंज बन गई और तुम ज्यादा जिसको कहना चाहिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अनुभव करोगे तुमने बहुत ऊर्जा बचाई जो तुम्हारी संपत्ति बन गई और चूंकि बाहर नहीं गई इसलिए तुम्हारे रोए रोए पोए पोए में भीतर फैल गई लेकिन इससे तुम एक हो ये तुम्हें जब ख्यालाना शुरू होगा तभी तुम्हें फर्क लगेगा तो धीरे धीरे तो ध्यान के बाद बहुत ही ताजगी मालूम होगी ताजगी कहनी गलत है तुम ताजगी हो जाओगे ऐसा नहीं कि कैसा लगेगा कि ताजगी मालूम हो रही तुम ताजगी हो जाओगे यू विल बी दिस फ्रेशनेस लेकिन वो तो आइडेंटिटी बदलेगी अभी घोड़े पर बैठे हो बहुत मुश्किल से जिंदगी भरी समझा कि मैं घोड़ा हूं सवार हूं इसको समझने में वक्त लगेगा और शायद घोड़ा थक के गिर पड़े तो आसानी हो जाए तुम्हें अपने पैर से चलना पड़े थोड़ा तो पता चले कि मैं तो अलग हूं लेकिन घोड़े पे चलते चलते ख्याल ही भूल गया कि मैं भी चल सकता हूं ऐसा है इसलिए थकेगा घोड़ा तो अच्छा होगा